श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री राम देव की मधुर भाव साधना श्री रामकृष्ण देव द्वारा स्वभावतः शास्त्र मर्यादा की रक्षा के दृष्टांत साधनकालीन नाम भेद तथा वेश धारण स्वभावतः शास्त्र मर्यादा की रक्षा के दृष्टांत स्वरूप विशेष विशेष भावों की प्रेरणा से श्री राम कृष्ण देव के विभिन्न वेश धारण करने की बातों का हम यहां पर उल्लेख कर सकते हैं उपनिषद के द्वारा ऋषियों ने कहा है तपसो वाप लिंगात सन्यास के लिंग या चिन्ह यथा गैरिक धारण किए बिना केवल तपस्या के द्वारा आत्मदर्शन नहीं होता सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी हमें यह देखने को मिलता है कि वे जब जिस भाव की साधना में प्रवृत्त होते थे उस समय हृदय की प्रेरणा से पहले ही वे उस भाव के अनुकूल वेशभूषा या बाह्य चिन्हों को धारण किया करते थे जैसे तंतोक्त मात्र भाव में सिद्धि प्राप्ति के निमित्त उन्होंने रक्त वस्त्र विभूति सिंदूर तथा रुद्राक्षादि धारण किए थे तंत्रोक्त भावों के साधन के समय गुरु परंपरा प्रसिद्ध भेक त्यागी वेश या तदनुकूल वेश धारण कर श्वेत वस्त्र श्वेत चंदन तुलसी की कंठी आदि से उन्होंने अपने अंगों को विभूषित किया था वेदांतोक्त अद्वैत भाव में सिद्ध होने के लिए उन्होंने शिखा सूत्र परित्याग कर काषाय वस्त्र धारण किया था जिस प्रकार विभिन्न पुरुष भाव के साधनों के समय उन्होंने विविध पुरुष वेशों को धारण किया था उसी प्रकार स्त्री जनोचित भावों के साधन काल में स्त्रियों की वेशभूषा के द्वारा अपने को सुसज्जित करने में वे कभी संकुचित नहीं हुए थे श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमको यह शिक्षा दी है कि घृणा लज्जा भय तथा जगत जन्मगत जाति कुल शील आदि अष्टपाशों का त्याग किए बिना कोई कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता उस शिक्षा का शरीर पर वाणी से अपने जीवन में उन्होंने स्वयं कहा था कहाँ तक पालन किया था इस बात का परिचय उनके साधनकालीन वेशभूषा से लगाकर उनके प्रत्येक कार्य का मनन करने से स्पष्टतया अनुभव किया जा सकता है मधुर भाव की साधना में प्रवृत्त हो श्री रामकृष्ण देव स्त्री जनोचित वेशभूषा धारण करने के लिए व्यग्र हो उठे थे एवं परम भक्त मथुरा मोहन उनके इस अभिप्राय को जानकर कभी बहुमूल्य बनारसी साड़ी और कभी लहंगा ओढ़नी तथा चोली इत्यादि के द्वारा उन्हें सुसज्जित कर सुखी हुए थे साथ ही बाबा श्री रामकृष्ण देव के रमणी वेश को सर्वांग संपूर्ण बनाने के निमित्त मथुरु बाबू ने घुघराले केशों का एक टोप तथा कुछ स्वर्ण स्वर्णालंकार से भी उनको विभूषित किया था हमने विश्वस्त सूत्र से सुना है कि भक्तिमान मथुरा मोहन के इस दान के फलस्वरूप दुष्ट व्यक्तियों को श्री कृष्ण के कठोर त्याग में लांछन लगाने का अवसर प्राप्त हुआ था किंतु श्री कृष्ण देव तथा मथुरा मोहन उन बातों की ओर किंचित मात्र भी ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुए थे बाबा की परित्रृप्ति से मथुरा मोहन अपने प्रयत्न को निरर्थक न मानकर परम सुखी हुए थे और श्री रामकृष्ण देव उन वेशभूषाओं को धारण कर श्रीहरि की प्रेमय कलोलुपता ब्रजरमणियों के भाव में क्रमशः इस प्रकार निमग्न हुए थे कि उनका पुरुष पुरुषत्व बोध भी समूल नष्ट होकर उनकी बोलचाल उनका कार्यकलाप इतना ही नहीं उनके विचार भी स्त्रियों के समान हो गए थे श्री रामकृष्ण देव से हमने सुना है कि मधुर भाव के समय छह महीने तक रमणी वेश धारण कर उन्होंने अवस्थान किया था श्री रामकृष्ण देव के अंदर स्त्री और पुरुष इन दोनों भावों को अद्भुत समावेश का हम अन्यत्र उल्लेख कर चुके हैं अतः स्त्री वेश धारण करने के कारण उनके मन में उस समय रमणीय भाव का उदय होना कोई विचित्र बात नहीं थी किंतु उस भाव की प्रेरणा से उनका वार्तालाप चलना फिरना हास्य कटाक्ष एवं शरीर मन का प्रत्येक आचरण आदि बिल्कुल स्त्रियों जैसे होने लगेंगे इसकी कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी किंतु उस समय वास्तव में उन असंभव घटनाओं के होने की बात हमने प्रायः श्री राम कृष्णदेव तथा हृदयराम से सुनी है दक्षिणेश्वर में आते जाते प्रयासपूर्वक उनको स्त्री चरित्र का अभिनय करते हुए हमने अनेक बार देखा है उस समय वह इतना सर्वांग संपूर्ण होता था कि स्त्रियाँ भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाती थीं मधुर भाव की साधना के समय श्री रामकृष्ण देव कभी कभी रानी रासमुणी के जान बाजार स्थित भवन में जाकर श्री मथुरा मोहन के घर के स्त्री समाज में ही उठते बैठते थे अंतपुर में रहने वाली महिलाएं उनके काम गंधरहित पवित्र चरित्र से परिचित रहने के कारण उनको पहले से ही देवता के सदृश देखा करती थी उस समय रमणी की तरह उनके चाल चलन एवं अकृत्रिम स्नेह तथा परिचर्या से मुक्त होकर वे उन्हें इस प्रकार अपना समझने लगी थी कि उनके सम्मुख लज्जा संकोच आदि रखना उनके लिए संभव नहीं था श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि श्री मथुरा मोहन की पुत्रियों में से किसी के पति का उस समय जान बाजार के भवन में आगमन होता था तो वे स्वयं अपने हाथों से उस पुत्री के केस विन्यास तथा वेशभूषा आदि करने के पश्चात उसे पति के मनोरंजन के विभिन्न उपायों के शिक्षा की शिक्षा देकर सखी की भांति उसका हाथ पकड़कर उसके पति के समीप पहुँचा आया करते थे वे कहते थे उस समय वे पुत्रियाँ भी मुझे अपनी सखी समझकर कर चिनचिन मात्र भी संकुचित नहीं होती थी। हृदयराम कहा करता था इस प्रकार रमणियों के बीच रहते समय श्री राम कृष्ण देव को सहसा पहचानना उनके नित्य परिचित आत्मिय वर्ग के लिए भी कठिन था मफुर, मथुर बाबू ने एक दिन मुझे अंतपुर में ले जाकर पूछा था बताओ इनमें तुम्हारे मामा जी कौन से हैं इतने दिन एक साथ रहने तथा नित्य प्रति उनकी सेवा करने पर भी उस समय एकाएक ने उनको पहचान नहीं पाया दक्षिणेश्वर में रहते समय मामा जी जब प्रतिदिन प्रातःकाल हाथ में टोकनी लेकर पुष्प चयन करते थे तब हमने विशेष ध्यानपूर्वक देखा है कि चलते समय रमणियों की भांति उनका बायां पैर स्वतः पहले आगे बढ़ता चला जाता था ब्राह्मणी कहती थी इस प्रकार उनको श्री रामकृष्ण देव को पुष्प चयन करते हुए देखकर मुझे कभी कभी भास होता था कि ये साक्षात श्री राधिका ही हैं। पुष्प चयन करने के पश्चात वे बड़ी सुंदर माला बनाकर प्रतिदिन श्री राधा गोविंद जी को पहनाया करते थे तथा कभी कभी श्री जगदम्बा को सजाकर श्री कात्यायनी देवी के समीप गोपियों काओं की भांति श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के निमित्त करुण प्रार्थना किया करते थे